गीता तत्व चिंतन कर्म रहस्य 173 अकर्म का सही रूप जब व्यक्ति का चित्त योग युक्त होकर कर्म करने से शुद्ध हो जाता है तब वह कर्म तो करता है और तीव्र कर्म करता है पर कर्म का कर्तापन और कर्म फल का भोक्तापन अपने ऊपर न ले भगवान को समर्पित कर देता है इसको निष्काम कर्म भी कहते हैं इससे कर्म का दोष निकल जाता है और यह अवस्था भी अकर्म कहलाती है वास्तव में देखा जाए तो यही कर्मयोग में सही अकर्म की अवस्था है इसको नैष्कर्म भी कहते हैं कर्म को हठपूर्वक छोड़कर आलस्य और प्रमाद के कारण जो अकर्म सजता है उसके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं ऐसा अकर्म तो एक जड़ मूर्ख व्यक्ति के जीवन में भी दिखाई देता है अतः वह कोई स्पृहणीय अवस्था नहीं है वहां उस व्यक्ति का कर्तापन भोक्तापन पूरी मात्रा में बना रहता है भले वह नि दिखाई देता हो वह सभी प्रकार के कर्म पास में बंधा होता है उसका अकर्म उसके कर्म बंधन को और भी उलझा देता है किंतु कर्तापन भोक्तापन के विलोप से साधक के जीवन में जो अकर्म आता है वह महती साधना के फलस्वरूप प्राप्त होता है और वह कर्म पास को छिन्न कर देता है यह अकर्म ही कर्म का लक्ष्य है अच्छा स्पष्ट हो गया होगा कि वह कर तो स्वयं ही इसका ज्ञाता होता है कि उसे सचमुच अकर्म की स्थिति प्राप्त हो गई अथवा वह ढोंग कर रहा है इसीलिए कहा कि कर्म और अकर्म को समझने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं और जो कर्म को सही सही समझ लेता है वह फिर भटकाओ की अमंगलकारक स्थिति से छुटकारा पा जाता है एक सौ चौहत्तर विकर्म से विभिन्न अर्थ सत्रहवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म विकर्म अकर्म तीनों को जानना चाहिए हमने कर्म अकर्म को तो विस्तार से देखा अब जरा विकर्म पर चिंतन करें हमने पूर्व में कहा कि विकर्म में जो भी उपसर्ग लगा है उसके कई अर्थों में दो प्रमुख है एक है विपरीत जैसे धर्म और विधर्म दूसरा है विशेष जैसे ज्ञान और विज्ञान अतएव विकर्म का एक अर्थ हुआ विपरीत कर्म यानी शास्त्र निंदित समाज निंदित कर्म और दूसरा हुआ विशेष कर्म यानी जो कर्म विशेषता के साथ दक्षता के साथ किया जाता हो कर्म अकर्म और विकर्म के इन विविध अर्थों के संदर्भ में गीता का वास्तविक संदेश क्या है इसके समझने में कठिनाई तो अवश्य होती है पर हम मुख्यतः दो अर्थों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जो हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी है पहला अर्थ हमने पूर्व में कहा कि गीता का सिद्धांत अपना अपना कर्म करने पर परम सिद्धि को पाने का है गीता के अठारहवें अध्याय में अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभि संसिधि लर स्वकर्मन सिद्धिम यथा विन्दति विंदति यृत्तिर्भूताना येन सर्विदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव अपने अपने सहज कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है अपने कर्म में निरत होते हुए वह सिद्धि को कैसे पाता है वह मुझसे सुन जिस परमात्मा से यह सारी प्रवृत्ति यह जगत संसार निकला है और जिससे सारा जगत व्याप्त है उसकी अपने स्वधर्माचरण रूप कर्म के द्वारा पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कहते हैं केवल वाणी अथवा फूलों के द्वारा नहीं प्रश्न उठता है कि कर्म से भगवान की पूजा कैसे की जाए इसका उत्तर यह है कि जब हम भगवत समर्पित बुद्धि से ईश्वर की प्रीति के लिए अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं तो वह कर्म भगवान की पूजा बन जाता है ध्यान यह रखना पड़ता है कि हमें हम कर्म का कर्तापन न आए कर्म फल का भोगतापन न आए यह कोई सरल साधना नहीं है बारंबार मन पर यह संस्कार डालना पड़ता है कि जो भी कर्म मैंने किया उसका कर्तापन और उसके फल का भोक्तापन हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ अभ्यास से यह साधना दिन होती है यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम सब प्रकार का कर्म इस प्रकार ईश्वर समर्पित भाव से कर सकते हैं इसका गीता से उत्तर प्राप्त होता है कि नहीं कर्म के तीन भेद हैं कर्म विकर्म और अकर्म यहाँ पर हम विकर्म का अर्थ विपरीत कर्म या शास्त्र निंदित समाज निंदित कर्म लेंगे जैसे चोरी व्यभिचार आदि अशुभ और अनैतिक कर्म तथा अकर्म का अर्थ लेंगे निठल्लापन आलस्य प्रमाद आदि तामसिक भाव कर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म स्वभाव प्राप्त कर्म स्वधर्माचरण यहाँ गीता का मंतव्य यह लिया जा सकता है कि विकर्म और अकर्म से बचो तथा कर्तव्य कर्म करते हुए उसे भगवत समर्पित कर दो इससे कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा यज्ञ बन जाएगा और बंधन उत्पन्न करने के बदले पहले से लगे कर्म बंधन को भी छिन्न कर देगा